से ऊँचे विकास के लिए जो सर्वमान्य सार्वभौम सत्य है वह संतवाणी में हम लोगों ने अभी सुना कह रहे हैं सेवा त्याग और प्रेम के बिना किसी भी प्रकार से सर्व दुखों के निवृत्ति परम शांति जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति संभव नहीं है पिछले कई दिनों से हम लोगों ने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग ढंग से विचार किया अब सारे विवेचन के समापन के रूप में मैं ऐसा आवश्यक मानती हूँ कि एक साधन युक्त जीवन के क्रम को संभाल लेना चाहिए जो भी भाई जो भी बहन उस क्रमिक ढंग से चलना चाहे तो उनके लिए एक बार पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए भौतिक दर्शन के आधार पर हम लोगों ने इस बात को जाना कि जब तक शरीरों में कुछ भी करने का बल है तब तक उस बल का सदुपयोग आवश्यक है इसलिए कि करने का राग मिट सके और एक शरीर का अनेकों शरीरों के साथ कुशलता पूर्वक अभियोजन हो सके इसलिए प्रवृत्ति में हाथ डालना मानव जीवन का एक अनिवार्य व्रत होता है अब क्या करें और कैसे करें उसके संबंध में बताया गया कि जो भी कुछ है शारीरिक बल सामर्थ्य मानसिक योग्यता बुद्धि इत्यादि तुम्हारे पास है उसका दुरुपयोग कभी मत करना अर्थात उस बल को लेकर कभी किसी की छठी मत पहुंचाना बुराई करेंगे नहीं तो बुराई छोड़ देने के बाद समाज में रहकर शारीरिक बल से हम जो कुछ करेंगे वह भला ही होगा शरीर और संसार की जातीय एकता मान करके एक शरीर पर अपनी ममता रख लेना उसमें आसक्ति रख लेना उसके माध्यम से व्यक्तिगत सुख भोगने की सोचना यह असाधन है भूल है और मिले हुए बल को अपना न मानना समाज का मानना जगत का मानना परिवार का मानना और उनके लिए हितकारी कार्य में उस बल का सदुपयोग कर देना और प्रीति पूर्वक उदारता पूर्वक समाज जो कुछ दे दे उस पर शरीर का निर्वाह कर देना यह साधन की बात है आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन के दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रतिदिन प्रातः काल प्रवृत्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जीवन के सत्य को पाठ के रूप में हर भाई बहन को दोहरा लेना चाहिए कौन सी बात दोहरा लेनी चाहिए कि मुझ में जो मैंपन है जिस मई को हम मैं कहकर अनुभव करते हैं संबोधित करते हैं उसकी रचना अलौकिक तत्व से हुई है वह जब तक अलौकिक से अभिन्न नहीं हो जाता तब तक शांति नहीं मिलती है संतुष्टि नहीं मिलती है निश्चिंतता नहीं आती है स्वाधीनता नहीं मिलती है दुखों का नाश नहीं होता है यह सब खूब अच्छी तरह विस्तृत विवेचन के साथ हम सब लोग सुन चुके हैं और आज आ, समापन के रूप में मुख्य मुख्य बातों को दोहरा रही हूं मैं इस आशा में कि आपको ये सब बातें याद हैं हैं कि नहीं है बोलो डर लगता है यहाँ कहने में ठीक है और नहीं तो बहन जी का बोल नहीं बेकार हो जाए अभी अभी सत्संग भवन में आना खत्म ही नहीं हुआ तब तक आप सब भूल गए तो बेकार ही हो जाएगा इन सब बातों पर खूब विवेचन हो चुका है और मुख्य मुख्य बातें आपको याद हैं अब इन इस दृष्टि से आगे देखिए कि अपने लोगों को किस तरह से भौतिक दृष्टि दार्शनिक दृष्टि और आर्थिकता की दृष्टि तीनों को जीवन में संग ले कर के चलना है संसार में कोई कोई व्यक्ति विशेष ऐसे भी होते हैं कि जिनमें शुद्ध विचार की बड़ी प्रधानता होती है कि शुद्ध भाव की बड़ी प्रधानता होती है कि कर्मठता में उनका बड़ा विश्वास बड़ी निष्ठा होती है और सामान्य कोटि के लोग जो हम और आप हैं, हम लोगों के जीवन में भाव भी है विचार भी है कर्मठता भी है और विशेष रूप से कोई एक पक्ष बड़ा प्रबल हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ऐसा नहीं है सब सब मामूली मामूली स्तर का मालूम होता है तो मैंने अपने को सामने रखकर देखा और अनुभवी संत के पास बैठकर विचार किया तो उन्होंने कहा कि सब तरफ से अपने को इंतजाम शुरू करना चाहिए तो कर्म के क्षेत्र में भी पक्के हो जाओ एकदम कि भलाई तो छोटी मोटी जो बन पड़ेगी सो करेंगे बुराई किसी के साथ नहीं करेंगे तो आपका कर्म का क्षेत्र जो है वह साधनमय हो गया और ज्ञान की दृष्टि से दार्शनिक दृष्टि दृष्टिकोण से अपना नाश तो स्वीकार ही नहीं करेंगे इस मैं का नाश कभी नहीं होगा मृत्यु जो होती है जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं वह तो नाशवान का नाश होता है अविनाशी का नाश नहीं होता तो हमारे साथ मनुष्य के व्यक्तित्व में भौतिक तत्वों के बने हुए शरीर जो हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है उन्हीं का नाश होता है आपका नाश नहीं होगा आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी आप मरेंगे कभी नहीं और महाराज जी की वाणी में मैं बोलूं तो कहूँगी कि लाइये कागज पर लिख करके मैं हस्ताक्षर कर देती हूँ मरेंगे कभी नहीं क्यों क्योंकि जिस मई को लेकर हम जीवन यापन कर रहे हैं वह मैं अलौकिक तत्वों से बना है इसलिए उसका नाश नहीं होता अब प्रश्न कितना रह गया हम लोगों के सामने कि भाई ये जो मृत्यु का भय सताता है उससे मुक्त कैसे हो जाए दुख से कैसे छूटें, तो प्रतिदिन प्रातःकाल आंख जब खुले तो पहला प्रोग्राम अपने साथ रखिए कि पहले हम अकेले अकेले बैठ करके सत्संग करेंगे तब पीछे संसार की प्रवृत्ति में शामिल होंगे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं जी कर सकते हैं ये नियम नहीं है कि गंगा जी में स्नान करके आओ तब बैठो कि साफ कपड़े पहनो तब बैठो कि की मंदिर में जाओ तब बैठो कि किसी सत्संग भवन में जाओ तब बैठो ऐसी बात नहीं है सामूहिक सत चर्चा का अवसर जो मिलेगा उसका तो लाभ हम उठाएंगे ही लेकिन वह हमारा दैनिक रूटीन नहीं बन सकता क्योंकि सामूहिक तत् का अवसर सब दिन सबको मिले ये संभव नहीं है परंतु जैसे ही आंख खुली और अपने में सजगता आई कि सवेरा हो गया अब हमको नींद का आलस्य का प्रमाद छोड़ करके सजग होना है तो सजगता आई तो बिना स्नान किए बिना कोई प्रवृत्ति में शामिल हुए जो आवश्यक क्रिया हो वो पूरा कर लीजिए और बिस्तर में ही जहाँ हैं वहीं पर बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए शांत रहकर अपने संबंध में विचार कर लीजिए इसमें आर्यमत और सनातनी और हिंदू और हिंदू और दुनिया के किसी मजहब के व्यक्ति हो कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि अपने पन का भाष सभी को है और अपने संबंध में विचार करने की सामर्थ्य मानव मात्र को जन्म जात मिली हुई है इसलिए मजहब का भेद इसमें नहीं है मानव सेवा संघ मजहबी सीमाओं के पार की बात करता है एक देशीय चर्चा इसमें नहीं होती है तो किसी भी मजहब का किसी भी देश का किसी भी युग का रहने वाला अगर व्यक्ति है और उसमें दुख निवृत्ति का प्रश्न है वह जीवन की संपूर्णता पर दृष्टि रखकर जीना पसंद करता है तो उसे प्रातः काल सबसे पहला प्रोग्राम जीवन की दार्शनिकता आर्थिकता पर विचार कर लेना है क्या विचार कर लेंगे की मैं तो अविनाशी तत्व से बना हुआ हूँ और नाशवान शरीरों की आसक्ति में पड़कर कर दुख का मृत्यु के भय का भार ढो रहा हूँ तो मेरा पहला पुरुषार्थ क्या है तो पहला पुरुषार्थ यह है कि अविनाशी स्वरूप का होते हुए नाशवान से मुझको अपना संबंध नहीं मांगना चाहिए फिर दोहराती हूँ फिर ऐसी सुनो सजगता पूर्वक बैठ जाओ बिस्तर में और अपने को समझाओ मैं अविनाशी स्वरूप का हूँ अविनाशी स्वरूप का होते हुए भी मुझे नाशवान के साथ अपना संबंध नहीं रखना है नाशवान की आशा नहीं करनी है नाशवान की आवश्यकता अनुभव नहीं करना है नाशवान का सहारा नहीं लेना है याद दिलाइए अपने को याद दिलाना जरूरी है कि नहीं है और नहीं तो इस सत्संग भवन में प्रार्थना मंदिर में बैठ करके हाँ करके गए कि सच्ची बात है अविनाशी का नाशवान के साथ संबंध मानने से ही सब प्रकार के दुखों की उत्पत्ति हो गई सीमा लग गई जन्म मरण की अवधि में बंध गए सुख दुख के द्वंद में झूलते थे ऐसा तो सुना था और स्वीकार किया था कि हमको ऐसा नहीं करना है तो इस पाठ को हर भाई को हर बहन को यहाँ रहते हुए यहाँ से जाने के बाद दो जहाँ रहे शरीर को लेकर संसार में ही रहेंगे तो एक बार प्रतिदिन प्रातः काल इस पाठ को याद करना जरूरी है इस दार्शनिक सत्य के आधार पर जीवन की इस दार्शनिकता के आधार पर अपनी भूतकाल की भूलों का आज हम नहीं करेंगे तो कोई विधि विधान हमारे काम नहीं आएगा आसन मुद्रा साधो खूब अभ्यास करो प्राणायाम करो लंबी गहरी सांस लो तो आसन मुद्रा साधने की जो विधि है और प्राणायाम की लंबी गहरी सांस लेने की जो विधि है ये सारी विधियाँ आपको तो भौतिक सीमा के भीतर बलशाली बना सकती हैं। और नाशवान भौतिक सीमा को पार पहुंचाने का कोई सहयोग नहीं दे सकती इसका मतलब ये नहीं है कि सब अभ्यास बेकार हो गया सो नहीं हो गया लेकिन हरेक की अपनी सीमा है हरेक का अपना एक क्षेत्र है तो स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थूल और सूक्ष्म शक्ति की वृद्धि के लिए वो सारी क्रियाएं बहुत उपयोगी हैं और कभी कभी तो उस चमत्कार में साधकों का बहुत सा समय चला जाता है मैं तो उसको भी बड़ी बहादुरी मानती हूँ उसमें भी मनोयोग चाहिए उसमें भी संयम चाहिए उसमें भी नियमित होना चाहिए उसमें भी आलस्य और विलास का त्याग करना पड़ता है तो बातें तो सब बहुत अच्छी हैं लेकिन अंतिम बात क्या है तो अंतिम बात यह है कि अपने द्वारा मैंने नाशवान के साथ संबंध स्वीकार किया तो उसकी आसक्ति में उसकी पराधीनता में उसके चिंतन में फंस गए सत्संग के प्रकाश में मैंने क्या सीखा तो मैंने ये सीखा कि अपने द्वारा जिस अनित्य संबंध को मैंने मान लिया था उसको मुझे अस्वीकार कर देना है ये तो विस्तृत भाषा हो गई और स्वामी जी महाराज बहुत ही बोलचाल की भाषा में बड़ी लंबी सी प्रक्रिया और बड़े लंबे विवेचन को छोटे दो वाक्यों में हम लोगों के सामने रख दिया याद कर लो बैठ करके पाठ को क्या मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए यह मानव जीवन के दार्शनिक सत्य का साधन सूत्र है उसके बाद जो जो सबसे सुंदर सबसे मधुर और सबसे ऊंचा जीवन होता है नाशवान शरीरों के साथ रहते हुए सीमित व्यक्तित्व वाला मनुष्य उस अलौकिक अविनाशी अनंत परमात्मा का प्रेमी बनता है सबसे ऊंची बात है सबसे बढ़िया बात है और विलक्षण बात है तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपने ये तय कर लिया कि अब जब संसार में प्रवेश करूंगा मैं परिवार का समाज का काम करूँगा बुराई किसी की नहीं करूंगा यथास्भव भलाई करूंगा दार्शनिक सत्य को सामने रखकर तय कर लिया आपने जो भी कुछ करना है करने के राग की निवृत्ति के लिए है अपने प्यारे की पूजा के लिए है ना मुझे शरीर ऐसी कुछ चाहिए न मुझे संसार से कुछ चाहिए सब दार्शनिक सत्य का प्रैक्टिकल जो जो व्यवहारिक प्रयोग है आपके जीवन में वो सिद्ध हो जाएगा उसके बाद क्या है कि यदि आप अध्यात्म वादी है ज्ञान पंथ के साधक हैं तो मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं करना है ऐसा याद करके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए ना कोई कर्म कीजिए और ना कुछ चिंतन कीजिए तो सब कर्मों से सब चिंतन से असंग होकर के बिल्कुल निश्चिंत थोड़ी देर के लिए जहाँ के तहाँ बैठे रहिए तो शरीर और संसार की असंगता में अविनाशी का अविनाशी योग होता है इस सत्य को आप प्रत्यक्ष कीजिए ये कहलाता है स्वास्थ्य स्वयं अपने आप पर आश्रित होकर निज स्वरूप की अनुभूति में उस सत्य को पाना उससे अभिनोना। यदि आप ईश्वर विश्वासी हैं, विश्वास पंत के साधक हैं, तो उसी समय उतनी ही देर में एक बार याद कीजिए क्या याद कीजिए कि मुझ में जो मैंपन है उसका जो आधार है जिसको भक्त भगवान कहते हैं उसी भगवान का सहारा लेकर उसी के आश्रित होकर उसी का संबंधी होकर उसी की प्रसन्नता के लिए मुझे स्वयं अपने को समर्पित करना है ऐसा सोच लिया ध्यान में आ गई बात गुरु गुरु ने जो सिखाया था उसे याद कर लिया जो जिस प्रकार से उन्होंने दीक्षा दी थी जो संबंध दिलाया था सब याद कर लिया और याद करके खूब अच्छी तरह से पक्का विश्वास ले करके कि जिसका सहारा दिलाया गया मुझे वह इसी वर्तमान में इसी स्थल पर हमारे भीतर बाहर सब प्रकार से विद्यमान है तो उसकी उपस्थिति में विश्वास करके अपने को उसकी शरण में डाल करके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए न कर्म करना है न चिंतन करना है ना नाम लेना है न जप करना है न कुछ सोचना है न ध्यान करना है कुछ नहीं मंत्र जपना ध्यान करना चिंतन करना आगे पीछे की सोचना कि सक्रिय पूजा करना ये सब जो आपकी विधि विधान होगी तो उसके लिए आप अलग समय लगाइएगा उठने के बाद स्नान करने के बाद पूजा घर में जा करके जैसा आपका नियम होगा वो सब नियम अपना पूरा करिए जो भी जिसको सुलभ हो जैसे जिसका बनता हो उसके लिए अलग समय रखना लेकिन सब सामान से छुट्टी लेकर सब साथियों से छुट्टी लेकर सब सामान सब साथियों से अलग हो कर के और जन्म जन्मांतर की की हुई भूतकाल की भूले जो थी उनको न दोहराने का व्रत लेकर के बिल्कुल ही निश्चिंत निर्भय होकर निरीह बालक की तरह है करुणामयी परम कृपालु जगत जननी माँ की गोद में अपने को डाल दो थोड़ी देर के लिए कि अब इस समय मुझे कुछ नहीं करना है तो परम कृपालु की कृपा मई गोद में थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लो तो यह समर्पण योग कहलाता है उस विश्राम काल में थोड़ी ही देर में जैसे कि आप अहम शून्य हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कुछ करना नहीं है कुछ सोचना नहीं है अपनी जिम्मेदारी अपने पर नहीं है किसी सामर्थ्यवान के जिम्मे अपने को लगा दिया वो बड़ा सुपालु है महा महिम है मुझमे विद्यमान है मेरे पर बहुत शुपा दृष्टि रखता है मुझको अपनी सत्ता से सत्तावान बनाकर रखता है मुझको अपनी चेतना से ज्ञानवान बनाकर रखता है मुझको अपने प्रेम से सींचता रहता है ऐसा जो मेरा अपना है दिखाई न देने पर भी जान पहचान न होने पर भी वह विद्यमान है और मैं उसकी शरण में हूँ तो कोई अनंत सामर्थ्यवान हो अपना और उसकी शरण में जा करके मैं पड़ जाऊँ तो उसके बाद अपनी रक्षा के लिए मुझको सोचना पड़ेगा जी कोई अपार अपार कोईमा सिंधु हो मेरा अपना एक जन्म की कौन कहे जो अनेक जन्मों के पापों का नाश करने वाला पतित पावन हो मेरा अपना उसके शरण में जाने के बाद फिर मैं पापी हूँ देख नहीं हूँ तो फिर अपने को अपराधी मत मानना तो उस परम दयालु क्षमा सिंधु परम कृपालु अनंत ऐश्वर्यवान अनंत सामर्थ्यवान अनंत माधुर्यवान ऐसा जो मेरा अपना है उस अपने की शरण में डाल करके थोड़ी देर के लिए निश्चिंतता की सांस लो परम कृपालु मैं तुम्हारी शरण में हूँ ऐसा एक बार अपने को याद दिलाओ उनके लिए बार बार कहने की जरूरत नहीं है वो तो जानते ही हैं, उनको मालूम ही है बिना बोले ही वो समझ जाते हैं तो उनके लिए जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग कहते हैं कि क्या कहें बहन जी आपने जो बताया तो याद नहीं रहता है तो भूलने जाओ इसलिए अपने को याद दिलाओ नहीं तो समर्पण एक बार होता है बार बार थोड़े होता है बार बार तो तब न होगा जब दिया हुआ वापस लोगे तो फिर देने जाओगे? अरे भाई मैंने तो आपको दे दिया था भूल से उठा ले गया तो फिर देने आया हूँ ले लो तो फिर दे आओगे तो कुछ देर के बाद फिर देने की जरूरत पड़ेगी कब जब वापस ले आओगे तब तो ऐसा नहीं है अनंत परमात्मा का जो जो आश्रय लेता है हरि आश्रय जिसके जीवन में आता है उसके बाद फिर उसके जीवन में धन का आश्रय तन का आश्रय जगत का आश्रय नहीं आता है ये डबल कैसे होगा एक ही तुम हो और तुमने एक बार अपने को उस एक के समर्पित कर दिया तो ये डिवीजन कैसे होगा अब बार बार उसकी पुनरावृत्ति कैसे होगी उसको टुकड़े कैसे किए जाएंगे तो साधक की सजीवता क्या है कि जीवन के सत्य की स्वीकृति में उसको अविचल आस्था रखनी चाहिए मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी कोई कोई साधक कहने लग जाते हैं कि मैंने परमात्मा के आगे अपने को समर्पित तो किया था लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे समर्पण में ही कोई दोष है ये ऐसा क्यों कहते हो भाई अपनी ही साधना में अपनी ही सत्य में संदेह क्यों हो गया तुमको तो संदेह इसलिए हो गया कि मैंने समर्पण तो किया था उनको दिया था लेकिन उन्होंने कुछ सुधारा नहीं शाबाज तो बढ़िया समर्पण है भाई तो नहीं सुधारा उन्होंने वो काम के नहीं निकले तो वापस ले लो उनसे तो वापस ले लिया तुमने अपनी अपने जीवन का आप स्वयं ठेकेदार बन गए तो कैसे आशा करते हो की कि उनकी कृपा शक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन आरोप दिखाई देगा गलती हो जाती है ना तो उनमें भी संदेह मत करो उनकी महिमा में भी संदेह मत करो उनके अपने पन में भी संदेह मत करो और अपने द्वारा स्वीकार की गई सत्य स्वीकृति में भी संदेह मत करो अरे भाई जो जिस जिस धातु से उन्होंने हम लोगों को रचा है वो वो कोई घटिया चीज छोड़े है मैंने जब बहुत शिकायत की थी अपने बारे में स्वामी जी महाराज को तो महाराज जी ने एक बार तो विनोद किया कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं उस अनंत परमात्मा का वकील हूँ उसकी आलोचना तुमको नहीं करने दूंगा फिर दोहरा करके ये कहा कि देवकी जी तुमको बनाने के लिए परमात्मा ने धातु कहीं से उधार नहीं मंगवाया घटिया मेटीरियल कहीं से मंगवाया नहीं उनके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं तो तुमको बनाने के लिए वो घटिया चीज कहाँ से लाएंगे अपने ही में से रचा है उन्होंने हम सभी भाई बहनों को इसलिए अपनी मौलिक अच्छाई में संदेह मत करो तुम्हारे भीतर जो तत्व है उसको बुरा मत समझो तो मौलिक अच्छाई तो हमेशा ही रहती है उसका नाश तो होता ही नहीं है अपनी भूल से जो बुराइयाँ पैदा हो गई हैं इस समर्पण में इस हरी आश्रय में वो सब नष्ट हो जाएगी तो जो बन गई है वो बिगड़ जाएगी जो मौलिक है वो कायम रहेगी उसका आनंद आपको आ जाएगा इसलिए ईश्वर विश्वास की दृष्टि से ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं करना है मैं कुछ नहीं हूँ ये जो बिल्कुल जीवन के तत्व सूत्र रूप में है बिल्कुल ही सत्य होकर के आपकी आप ही के द्वारा या आपके अनुभव में आ जाएंगे हरि आश्रय जो लेता है वो क्या करता है जब अपने को ही परमात्मा को दे दिया तो उसके बाद भी अपनी कोई संपत्ति अलग है क्या जब तुम ही नहीं रहे तुम्हारे ही पर अपना तुम्हारा अधिकार नहीं रहा तो कोई संपत्ति होगी जिस पर तुम्हारा अधिकार होगा नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि हे प्रभु ये सब कुछ तेरा ये सब कुछ तेरा तो सब कुछ उनका है मेरे कहने से है कि वास्तव में है फिर से बोलिएगा मेरे कहने से तो नहीं वास्तव में सब कुछ उनका है हम फंस गए क्यों पराई माल पर अधिकार जमाया इसलिए नहीं तो नहीं फंसते तो भूल हो गई थी सृष्टि का मालिक एक है तो एक मिल्कित के दो मालिक कैसे होंगे और दो मालिक होंगे तो बर्बादी होगी जो सच्चा मालिक है वो तो सदा सदा से है सदा सदा तक रहेगा और तुम झूठ मूठ को मालिक बने थे तो संभाल में भी नहीं आता है भार से दबे जाते हो मुट्ठी में पकड़ कर रख भी नहीं सकते और छूट जाने से रोते हो ये दशा होती है कि नहीं संभाल के रख भी नहीं सकते मालिक तो वो हो जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि सबको अपनी मुट्ठी में रख सके तो दम है नहीं है तो मालिक बनने की सामर्थ्य भी नहीं है और वस्तु सचमुच में हम लोगों की है भी नहीं सच्चा मालिक तो एक ही है तो उस मालिक के हवाले जब सब कुछ कर दो अर्थात अपनी तरफ से अपनी भूल मिटालो तो अब तक इस तनखा मालिक मैं था भूल से बन गया था हे प्रभु ये आप ही की वस्तु है और आप ही को समर्पित है अब तक कमाए हुए धन का मालिक मैं बनकर बैठा था यह मेरी भूल थी हे प्रभु ये सारी सृष्टि तुम्हारी है तुमको समर्पित है तो मेरा कुछ नहीं है हो गया कि नहीं देख अच्छा अब प्रभु के प्रेम से और बढ़िया कुछ है क्या कि अपने को चाहिए कुछ नहीं है तो इसलिए अपने को कुछ चाहिए भी नहीं और फिर उनसे बढ़कर और कोई अच्छा निश्चिंत और निर्भय करने वाला आधार है क्या नहीं है, नहीं है। इसलिए तुम तुम्ही सर्वाधार हो तुम ही मेरे जीवन के आधार हो सब कुछ तुम ही हो और बहुत दिनों से तुमसे भटक करके बिछुड़ करके बहुत कष्ट झेल करके अपनी बड़ी दुर्दशा करके मेरे प्यारे आज तुम्हारी शरण में आया हूँ मुझे अपनाओ ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं साकार निराकार उपासना का कोई भेद रहेगा इसमें राम कृष्ण शंकर दुर्गा किसी रूप का भेद रहेगा इसमें किसी विधि विधान का भेद रहेगा नहीं रहेगा तो जितने भी ईश्वर विश्वासी साधक हैं विश्वास के पंथ की साधना जिनको पसंद है सबके लिए अचूक मंत्र है आंख खुले जीवन में सजगता आए तो इस मंत्र को एक बार दोहरा के याद करके और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे छोड़ दो जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर पड़ जाता हो दो मिनट की चार मिनट की पाँच मिनट की दस मिनट घड़ी नहीं देखना समय का नियम नहीं बांधना क्योंकि घड़ी देखने की बात अगर रहेगी तब भी अहम शून्य नहीं हो पाओगे आस्तिकता की पृष्ठभूमि में भी दार्शनिक सत्य ज्यो का त्यों कायम है अपने निज स्वरूप से अभिन्न होने में अपने परम प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु से अभिन्न होने में बाधा है सूक्ष्म अहम भाव तो जब तक कुछ भी करने का ख्याल है कर्म के रूप में नहीं चिंतन के रूप में चिंतन के रूप में नहीं अंतर निरीक्षण के रूप में अंतर निरीक्षण के रूप में नहीं अपने विकास को देखने के रूप में कि देखें अब क्या हो रहा है सूक्ष्मति सूक्ष्म संकल्प बाकी है तो अहम भाव का लोप नहीं होगा और अहम में सूक्ष्मति सूक्ष्म संकल्प उठा तो आपको सत्य से विमुख कर देगा तो इस समर्पण योग में प्रधानता किस बात की है अहम शून्य होने की और किसी सामर्थ्यवान की कृपा गोद में अपने को डाल देने के समान अहम शून्य होने का और कोई शायद उपाय तो नहीं दिखता है इसलिए उसमें हो जाओ और उसी काल में भूतकाल के अभ्यास से किसी जपे हुए मंत्र की पुनरावृत्ति होने लगे कि की इष्ट का ध्यान आने लगे कि नाम आने लगे तो घबराना नहीं चाहिए किए हुए अभ्यास के फल से शांति काल में ये सब बातें पुनरावृत्ति के रूप में आती हैं तो आने लगे तो चिंता नहीं करना किया हुआ है अपना फल दिखा करके अपने आप लुप्त तो हो जाएगा लेकिन उसको अपनी ओर से करना नहीं इतना ही अपना है अपने आप होता रहे तो होने दो और आप उस कृपा का आश्रय लेकर चुपचाप रहो तो संत वाणी में मैंने ऐसा सुना कि दो चार मिनट का समय तो काफी लंबा होता है मनुष्य के मस्तिष्क की क्रिया शक्ति का नाप तौल करने में एक सेकंड का एक हजार भाग वन थाउजेंड डिविजन ऑफ ए सेकेंड इस प्रकार की मशीन पर मानसिक क्रियाओं की जांच बूझ करने का काम भी प्रयोगशाला में हमने करके देखा और उसी हिसाब से मिलाओ तो दो चार मिनट का समय काफी लंबा होता है मैं आपको जीवन के सत्य को निवेदन कर रही हूँ कि प्रभु का अनंत ऐश्वर्य प्रभु का अनंत माधुर्य उनका अपनापन और अपनी असमर्थता एक सेकेंड के किसी भाग के लिए भी प्रधान होकर आपके सामने आ जाए तो उसी क्षण में अहम का लोप होता है अहंकार गलता है गल जाएगा किस आधार पर? अपनी असमर्थता के आधार पर और शांति सुरक्षित रहेगी किस आधार पर उनकी महिमा के आधार पर ठीक है ना? कोई दुर्बल निर्बल घबराया हुआ आदमी हो और उसको भरोसा हो जाए कि एक हमारे पास ऐसा सहायक है कि जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता तो निश्चिंतता आएगी कि नहीं देख मुख से आवाज नहीं निकल रही है घबराहट के मारे नर्वस हो जाता है आदमी तो मुख से आवाज कहाँ निकलती है लेकिन आपको भरोसा हो जाए कि मेरे पास एक ऐसा है जो बिन बोले मेरी व्यक्ता जानी जो बिना मुख से बोले हृदय की पीड़ा को जान लेता है तो धीरज आ जाएगा कि नहीं तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी उस महिमा में अभिभूत होकर आप अहम शून्य रह सकेंगे तो जहाँ इस सीमित अहम का भास लोप हुआ नहीं कि उसी क्षण में उस नित्य विद्यमान की विद्यमानता के आनंद में आप अपने आपा को भूल जाएंगे ऐसा मैंने साधन काल में अनुभव करके देखा है कल्पना नहीं कथा नहीं भविष्य का मिथ्या आश्वासन नहीं पढ़ी हुई सुनी हुई बात जो जो संत बाणी में आपने सुना है सद ग्रंथों में आपने जो पढ़ा है वह आपके लिए अपने में प्रत्यक्ष हो जाएगा किस साधना से हरि आश्रित होकर कुछ न करो अप्रयत्न हो जाओ तो जो हरिका आश्रय लेता है उसको अप्रयत्न होने में तकलीफ नहीं होती है अकेले निराधार छोड़ना पड़े तो व्यक्ति घबराता है आए क्या हुआ सब डूबा सब डूबा लेकिन एक इतना जोरदार आश्रय कि जिस पर अनंत कोटि ब्रह्मांड आश्रित है जो अखिल लोक विश्राम है जो सर्व उत्पत्ति का आधार है ऐसे का आश्रय लेने में कोई घबराहट नहीं होती और सब समय वह भाव बना रहे वो याद बनी रहे तो क्या पूछना तब तो सबके कुछ करने की बात ही नहीं रही लेकिन हम भूल जाते हैं ये दोष जब तक बना है तब तक इस साधना को 24 घंटे में तो मैंने एक ही बार का नाम लिया अभी जितनी बार जिसको मौका मिले वो बारंबार इसको दोहराता रहे दोहराता रहे तो फिर न कहीं जाना होगा ना किसी से पूछना होगा ना कुछ पढ़ना होगा ना कुछ करना होगा जहाँ आप होंगे वहीं रहते रहते थोड़े थोड़े विराम काल का इस प्रकार उपयोग आप करते रहेंगे तो जो कुछ मैं कह रही हूँ उससे अनंत गुना अधिक आपके भीतर अभिव्यक्त हो जाएगा ऐसी ऐसी विलक्षण महिमा है उस महा महिम मैं क्या बताऊ ऐसी विलक्षण महिमा है उनकी अपनी और उसी में से विलक्षणता देकर बनाया है उन्होंने हम लोगो को तो ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जितने विलक्षण वे हैं वैसी विलक्षणता उन्होंने आपको भी दी है और ये मुझको क्यों मालूम होता है ऐसा मैंने कब अनुभव किया कि अभी अभी विविध रूप संसार दिखाई दे रहा है अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं अलग अलग प्रकार के भाव विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, और अभी आपको बैठे बैठे याद आ गया अरे भाई इस बनने बिगड़ने वाली प्रवृत्तियों से परिस्थितियों से अपने को क्या लेना है हम तो उसके हैं जो सर्व उत्पत्ति का आधार है हम तो उसके हैं जो अनंत ऐश्वर्यवान है जिस पर कोई विजय नहीं हो सकता और हम तो उसके हैं जो हमसे अपने पन का नाता मानता है तो याद आया नहीं कि दृश्य गायब हुआ ऐसा जैसे कि सिनेमा का चित्रपट बदलता हो इतनी जल्दी बदलता है इतनी जल्दी आप उस भ्रम में से आगे निकलकर सत्य के आनंद में अनुभव में खो जाते हैं। तो पते ही नहीं चलता कि कहाँ गया संसार कहाँ गया झंझट कहाँ गया बाहर, कहाँ गयी चलता ऐसा होता है इतना जोरदार है वो सत्य उसकी याद आने मात्र से आपका अहम परिवर्तित हो जाता है भ्रम का नाश हो जाता है उसके अत्यंत निकट होने के अनुभव में एक क्षण का तो कौन कहे जन्म जन्मांतर का कलुष धुल जाता है